और इसी प्रकार जब वह अच्छे कार्य करने लगता है तो दिनों दिन सबल होता जाता है और उसकी प्रवृत्ति सदैव सत्कार्य करने की ओर झुकती जाती है कर्म के प्रभाव के तीव्र होते जाने की व्याख्या केवल एक ही प्रकार से हो सकती है और वह यह कि हम एक दूसरे के मन पर क्रिया प्रतिक्रिया कर सकते हैं इसे स्पष्ट करने के लिए हम भौतिक विज्ञान से एक दृष्टांत ले सकते हैं जब मैं कोई कार्य करता हूँ तो कहा जा सकता है कि मेरा मन एक विशिष्ट प्रकार की कंपना अवस्था में होता है उस समय अन्य जितने मन उस प्रकार की अवस्था में होंगे उनकी प्रवृत्ति यह होगी कि वे मेरे मन से प्रभावित हो जाए यदि एक कमरे में भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र एक सुर में बांध दिए जाए तो तुम सबने देखा होगा कि एक को छेड़ने से अन्य सभी की प्रवृत्ति उसी प्रकार का सुर निकालने की होने लगती है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 कम या अधिक हुआ करता है इस उपमा को यदि हम कुछ और आगे ले जाएं, तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार कभी कभी आलोक तरंगों को किसी गंतव्य वस्तु तक पहुँचाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं उसी प्रकार विचार तरंगों को भी किसी ऐसे पदार्थ तक पहुँचने में जिसके साथ भी तदाकार होकर स्पंदित हो सके कभी कभी सैकड़ों वर्ष तक लग सकते हैं अतएव यह नितान्त संभव है कि हमारा यहवाय मंडल अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की विचार तरंगों से व्याप्त हो प्रत्येक मस्तिष्क से निकला हुआ प्रत्येक विचार योग्य आधार प्राप्त हो जाने तक मानो इसी प्रकार भ्रमण करता रहता है और जो मन इस प्रकार के आवेगों को ग्रहण करने के लिए अपने को उन्मुक्त किए हुए हैं वह तुरंत ही उन्हें अपना लेगा अतएव जब कोई मनुष्य कोई दुष्कर्म करता है तो वह अपने मन को किसी एक विशिष्ट सुर में ले जाता है और उस सुर की जितनी भी तरंगे पहले से ही आकाश में अवस्थित है वे सब उसके मन में घुस जाने की चेष्टा करती हैं। यही कारण है कि एक दुष्कर्मी साधारणतः अधिकाधिक दुष्कर्म करता चला जाता है उसके कर्म क्रमशः प्रबलतर होते जाते हैं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 अपने को इस आदर्श के भाव से ओत प्रोध कर डालो जो कुछ करो उसी का चिंतन करते रहो तब इस विचार शक्ति के प्रभाव से तुम्हारे समस्त कर्म बहुगुणित रूपांतरित और देव हावापन्न हो जाएंगे यदि जड़ शक्तिशाली है तो विचार सवशक्तिमान है इस विचार से स्वयं को प्रेरित कर डालो स्वयं को अपनी तेजस्विता शक्तिमत्ता और गर्मा के भाव से पूर्णता भर लो काश ईश्वर एक कुसंस्कार पूर्ण भाव तुम्हारे अंदर प्रवेश न कर पाते काश ईश्वर कृपा से हम लोग इस कुसंस्कार के प्रभाव तथा दुर्बलता व निजता के भाव से परिवेष्ट न होते काश ईश्वरेक्षा से मनुष्य अपेक्षाकृत सहज उपाय द्वारा उच्चतम महत्तम सत्यों को प्राप्त कर सकता पर उसे इन सब में से होकर ही जाना पड़ता है जो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं उनके लिए रास्ता अधिक दुर्गम न बनाओ